की की थकान को ताजगी रेडियो FM, रहे, रहे। रेडियो मधुबन मधुबन 90.4 90.4 एफएम एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप आपका स्वस्थ आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के शो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में जिसको कहते हैं हेमोग्लोबन की कमी या आयरन की कमी या लाल पेशियों की कमी इस तरह की बातें होती है इसमें और इसमें थकान या फिर बहुत वीकनेस फील करते हैं लोग और ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है तो आइए आज के शो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और फिर से हमारे साथ डॉक्टर डोनिका रूपारण जी है तो आप सभी की तरफ से मैं उनका फिर से एक बार तय दिल से स्वागत बहुत करता हूँ बहुत धन्यवाद आपका आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करेंगे अनीमिया जी जी। ये सुनने में लगता है कि अजीब सा नाम है नहीं, परंतु ये हम लोग जो इंग्लिश नेम ही यूज़ करते हैं इसका और ये जो बीमारी है अनीमिया एक्चुअल में इसे बीमारी कहने से बीमारी भी है और एक तरफ से हमारी खुद की भी कही कहीं ना कहीं लापरवाही होती है अपने अच्छा, तरफ तो उसकी वजह से भी होता है और ये पाया गया है कि आज भारत में साठ टक्के से ज़्यादा सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा हमारे यहाँ भारत में महिलाएं और बच्चे इससे ग्रस्त है माना एक ये बहुत बड़ा साइज है साठ टक्के से ज़्यादा होना माना और ये इसमें केवल हीमोग्लोबिन कम होना या फिर जैसे आयन कम होना या फिर लाल पेशियाँ कम होना ये तो है ही परंतु तो एक चौथी चीज़ भी होती है कि हमारे लाल पेशियों का काम होता है कि वो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं सब चीज़ों पर तो कभी कभी होता ऐसा है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी माना जो ऑक्सीजन लेने की जो तीव्रता होती है कैरी करने की जो गति होती है वो कैरी नहीं करता है लाल पेशी तो भी फिर ये अनिमिया पाया जाता है और इसके लक्षण जैसे आपने तो थोड़े बता ही दिए हैं अभी आप क्योंकि डॉक्टर्स के साथ में रहते हैं तो ज़्यादा डॉक्टर की लैंग्वेजेस काफ़ी सीख गए हैं परंतु तो इसके अलावा जल्दी थकावट लगने के अलावा कमज़ोरी बहुत जल्दी महसूस होती है जिनको अनिमिया होता है इसके साथ ही सिर में दर्द बहुत तेज़ी से सिर में दर्द होने लगता है बार बार सिर में दर्द रहता है नींद ज्यादा आती है कुछ भी थोड़ा सा भी काम हो जाता है बस सो जाओ ऐसा लगता है और सोते हैं तो नींद आते ही रहती है फ्रेश फीलिंग नहीं रहेंगी बेचैनी रहती है काम में और छाती में धड़ धड़ होना जैसे हम पालपिटेशन बोलते हैं वो भी रहता है और साथ में इसमें महिलाओं में काफी मासिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं रेगुलरिटी भी होती है और चक्कर आना हुँ, हुँ, थोड़ा हुँ, काम करते हैं तो चक्कर आने लगते हैं चिड़चिड़ापन होता है और एक पाइका नाम का होता पाइका जैसे हम कहते हैं पाइका माना मिट्टी खाने की इच्छा होती है अच्छा, महिलाओं को और बच्चों को बच्चों में कॉमनली हम ये सिमटम देखते हैं महिलाएं भी महिलाएं भी वो एक प्रकार की मिट्टी आती है वो आती है उनको इच्छा होते रहती है खाने की तो उनको समझ में नहीं आता उनको लगता है कि चलो ये एक हमारी टेस्ट है इसके लिए हमको इच्छा हो रही है पर कहीं ना कहीं इसका एक रीजन एनीमिया भी हो सकता है तो ध्यान देने योग्य बात है कि अगर बच्चों को मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है बहनों को स्त्रियों को भी मिट्टी खाने की इच्छा हो रही है तो आप अपना हिमोग्लोबिन जरूर चेक कराएं इसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिनको एनीमिया होता है नहीं, उनमें नहीं। डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है बहुत जल्दी तनाव में चले जाते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं यहाँ तक कि जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो फिर सुसाइड करने की भी इच्छा आ जाती है कि आत्महत्या कर ले इतनी भी तीव्रता उसकी पहुंच जाती है इसके लिए होता छोटी से शुरुआत है और ज़्यादा करके जब ये बहुत कम आपको अनिमिया होगा मतलब मान लीजिए बहनों में इसका हीमोग्लोबिन का नॉर्मल होता है 12 से 14 तो समझो नौ दस ग्यारह होगा हिमोग्लोबिन तो सिम्टम्स कुछ समझ में भी नहीं आएंगे कुछ लक्षण हमें पता भी नहीं चलेंगे परंतु जब तीव्रता बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं और ये बहुत देने ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ चीज़ें हम अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं तो हम जान सकते हैं जैसे ये ऊपर के तो देखें परंतु कुछ एक चीज़ें हम अपने अंदर देख सकते हैं जैसे बार बार हमारी जीभ पे सूजन आ जाती है या मुंह में बार बार छाले आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विटामिन की या हिमोग्लोबिन की कमी है आयन की कमी है इस वजह से ये हो सकता है साथ ही में नखुन की एक इसमें स्पेशलिटी मतलब नखुन अगर हम देखें अनीमिया के पेशेंट्स के तो वो स्पून शेप्ड होते हैं स्पून माना है जैसे चमचे का कैसा मुँह होता है चम्मच का एक मुँह होता है वैसे टाइप में नखुन का शेप होने लगता है उनका और इसके अलावा पेगोफेजिक माना जिसे हम इंग्लिश में पेगोफेजिया कहते हैं माना आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा होती है कई कई लोगों को तो ये चीज़ें हमें लक्षण बताती है कि कहीं ना कहीं हमें अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लेना चाहिए और ये साधारण सा चेकिंग है इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं है करा लें तो अच्छा है और क्योंकि हम अपने ऊपर पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें मॉर्बिडिटी भी बहुत होती है माना ये बीमारी ऐसी है कि अन्य कोई बीमारियों से जुड़ जाए तो फिर मृत्यु के लिए बहुत सहज कारण बन जाता है इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसको ध्यान दें और इसमें देखा जाए तो भारत का नुकसान ही है क्योंकि जितना आज बहने हम देखते हैं स्त्रियाँ काम बहुत करती है तो वो थकावट इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है नीमिया से तो उनकी काम करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है इसलिए ध्यान देने योग्य बात है कि हम अपना हिमोग्लोबिन अच्छा रखें अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो हम अपने लिए भी अच्छा रहेंगे और हमारे परिवार के लिए भी अच्छे से हम पालना पोषण कर सकेंगे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एनीमिया के बारे में और मुझे लगता है कि बीमारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो जल्दी से जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशन करके अच्छी तरह से इलाज करना ही एक पहला कदम हमारा यहां होना चाहिए। यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है ना? खेती होती, है होती, खेती होती है राजस्थान में होती, होती है ना तो ये खेतों खेती के लिए एक जस्ट बात याद आती है कि जो खेत में काम करते हैं वो अपने पैर खुले ना छोड़े मतलब खुले पैर से न चले खेत में आप सोच रहे होंगे उसका एनीमिया से क्या संबंध है परंतु एक हुक्म नाम का होता है जंतु वो हुक्म जो है पैरों से उसका एंट्री होता है अच्छा। और वो अंदर शरीर में प्रवेश करता है और वो उस जब हुक्म का एंट्री होता है हमारे शरीर में तो उससे भी हमारे हीमोग्लोबिन में कमतरता है तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि खेत, खेती में काम करने वालों में भी अनीमिया बहनों में बच्चों में ये ज्यादातर इसी इसी की वजह से हो पे, सकता है अच्छा और खेती में काम करने वाले सोचते हैं की क्या चप्पल पहनगा क्योंकि पानी वानी पानी सोच सकते हैं और वो ये जो जीवाणु होते हैं वहाँ ज्यादा होते हैं तो किसान जो हमारे माता भाई बहने हैं ये लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जब भी खेती में जाएं तो चप्पल या बूट जो गमबूट होते हैं वो मेरे ख्याल से वो ज़्यादातर सूटेबल होगा उसको पहनकर ही आप काम करें ताकि आप इस तरह के कोई भी जो जम्स होते हैं उसका अटैक से बच सके आप अच्छा एक और मैं बात पूछना चाहूँगा जैसे कि अगर छोटे बच्चे हैं उनसे उनका अगर आयरन कम हो रहा है तो फिज़िकली उनमें क्या चेंजेस आते हैं या क्या हम देख सकते हैं कि उनको ये बीमारी हो सकता है एक्चुअली क्लिनिकली तो डायग्नोज करना बहुत ईजी होता है फिजिकली uh, आपको जैसे बताया कि मिट्टी खाने की इच्छा ज्यादा होगी उन चिड़चिड़े हुए बहुत होंगे खाना नहीं खाते हैं टाइम पर बहुत रोते हैं, आना खानी करते हैं, अच्छा, uh, जिद, जिद्दी, जिद्दी जैसे जा, क्योंकि मेंटल सिम्टम्स भी धीरे धीरे पकड़ने लगता है वो जिद बहुत करेंगे हमें यही चाहिए तो हम एक तरीके से जाँच करवा उनका डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्लिनिकली भी देख के कभी कभी बता देंगे हमको क्योंकि क्लिनिकली भी सिम्टम्स पता चल जाते हैं डॉक्टर को जैसे हम पैलार बोलते हैं मेडिकल टर्म में तो आपके चेहरों पर आँख में उनको पैलार नजर आता है तो वो बता देते हैं सज कोई भी मेडिकल टेक्नीशियन पैरामेडिकल टेक्नीशियन भी ये इजिली बता सकते हैं कि नहीं हिमोग्लोबिन कम है इनका और उस बेसिस पर फिर ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं उनका जल्दी से चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी के लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मोदबान नाइन्टी पॉइंट पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डोनिका रूपारे से खास तौर पे हम आज का विषय रखा है एनीमिया के बारे में खून की जो कमी है उसके ऊपर तो आगे और भी खास बातें ये किस वजह से होता है और इसका बचाव कैसे हम कर सकते हैं ये सारी बातें हम सुनेंगे लेकिन गीत के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन 0.4 फोर एफ सुनते रहो मुस्कराते रहो अजामीर गीत प्यज बजामीर गीत अजामीर गीत प्याज इनमें कहो कौन साध बजामीर गीत प्या इनमें कहो कौन सा पंछी को पद पड़ात पक्षी को पद पड़ात नका सीता हरि दीन दुख हरन देव दीन दुख हरन देव संतन हितकारी दीन दुख हरन देव ध्रुव केसर छत्र देत ध्रुव केसर छत्र देत ध्रुव केसर छत्र देत ध्रुव केसर छत्र लेते दिकोबारे दूर केसर छा दिको बारे भक्त हेतु बात भक्त भक्त भक्त हेतु बात लंकपुरी जारी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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डोनिका रूपारे जी से जो खास तौर पे आज हम बात कर रहे हैं एनीमिया के बारे में जैसे कि हमने देखा कि पिछले कुछ समय पहले हमने बात की जैसे कि हमने देखा कि बच्चों में और महिलाओं में साठ परसेंट से भी ज्यादा ये बीमारियाँ होती है इस तरह का बीमारी होता है अनिमिया का और इसमें जो पेशेंट हैं या बच्चे हैं इनके जो सिम्टम्स हैं वो भी हमने देखे कि किस कारण से हो सकता है या हम लोग जान सकते हैं कि इनको ये इसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं जैसे चिड़चिड़ापन है या फिर खाना खाने में आनाकान नहीं करना या मिट्टी खाने की इच्छा होना ये सारे सिम्टम्स हैं एनीमिया के तो आप ऐसे कुछ लक्षण देखते हैं तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए चलिए आगे हम लोग बात करेंगे जैसे कि इसका कारण क्या हो सकता है और इसके बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं आ, बिल्कुल कारण देखा जाता है कि काफ़ी सारे हैं इसमें जब हम अनीमिया में देखते हैं तो एक तो होता है कि हम भोजन में कम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे यूं अच्छा, कहिए कि हाँ डाइट में प्रॉब्लम है रेगुलर में नहीं ले रहे हैं जितना डाइट चाहिए वो दूसरा देखा गया है कि हेरिडिट्री भी होता है ये अनुवांशिक भी मिलता है ये चीज़ें जिसमें फिर अनिमिया में हम बहुत स्पेसिफिक सिर्फ कॉमन ले रहे हैं आज क्योंकि वैसे देखा जाए तो जो अनुवांशिक होता है वो थ्राम थ्रोम्बोलाइटिक अनिमिया होता है थ्रोबोसाइटोपिनिया होता है ये काफ़ी चीज़ें जो अनुवांशिक चीज़ों से आती है सिकल सेल अनिमिया होता है अलग अलग प्रकार के वो टेक्निकल एस्पेक्ट में हम नहीं जाते हैं आज समय इतने देने की वजह से पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अनीमिया आयरन डिफिशियंसी अनिमिया भी एक बहुत कॉमनली पाया जाता है जिसमें आयरन हम जो भोजन में लेना चाहिए आयरन की मात्रा जितनी लेनी चाहिए वो नहीं, नहीं।, नहीं लेते हैं उस वजह से जो होता है वो भी आयरन डिफिशियंसी अनिमिया में आ जाता है आपने जो बचाओ के लिए कहा तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि बचाओ के लिए जैसे हमने देखा हम अपने आप को हाइजीनिक रखें बहुत ही हाइजिन में आप सोच रहे होंगे क्या करें तो एक सिंपल uh, सी चीज़ है कॉमन सी बात है कि हाथ हम अपने जब भोजन लेते हैं उससे पहले भी और अक्सर हमने अपने हाथ हम स्वच्छ ही रखे और भोजन लेने से पहले जो हम हाथ वॉश करें तो केवल पानी से वॉश कर लेते हैं काफ़ी बार सोचते हैं हम कि हाथ ही वॉश करना है ना तो नहीं। नहीं। नहीं। पानी से जस्ट एक आ, थोड़ा पानी थोड़ा से वॉश करते हैं और छोड़ देते हैं परंतु ऐसा नहीं उसका भी एक कोई प्रोसेस है अच्छे से आप अच्छे से कोई हैंड वॉश से या साबुन से वॉश वॉश कीजिए अपने हाथ और फिर उन्हें एक हाथों को एक क्लीन से या नैपकिन से पोछे पूरा ताकि वो जर्म्स जो है वो निकल जाने चाहिए आप सिर्फ पानी से पहचेंगे तो वो जर्म्स वहीं रहेंगे धोएंगे तो तो उसको अच्छे से क्लीन नैपकिन से टॉवेल से पोछिए जरूर ताकि वो जर्म्स निकल जाए इससे हम अपने आप को काफ़ी जीवाणुओं से बचा देते हैं राइट और इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करने में हम जो फ्रूट्स खाते हैं जो वेजिटेबल्स खाते हैं सब्जियाँ और फल खाते हैं तो उन्हें भी हम अच्छे से धोकर पोछ कर ताकि उससे भी हमें कोई हानि ना हो कोई जंतु अंदर ना जाए पेट में दूसरा कि हमने देखा चप्पल पहनकर जैसे फार्मर्स के लिए खेती करने वालों के लिए खास ध्यान योग देने योग के बाद देखिए हमने कि चप्पल पहन के अपना बूट्स पहनकर अपने काम करें तीसरा आता है बैलेंस डाइट जिसे कहेंगे हमारे भोजन में इतना सफिशियंट फल हो इतनी सफिशियंट मात्रा में चीज़ें हो जिससे कि हम आ, हम अपने शरीर में प्रॉपर हीमोग्लोबिन मेंटेन कर सकें अब सोच रहे होंगे कौन से फल ऐसे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हम नहीं। अपने घर से या कहाँ से खाएं, तो वो ईजिली हम अपने आप को मेनटेन रख सकें हीमोग्लोबिन की दृष्टि से तो मैं कहना चाहूँगी हमारे श्रोता गणों से कि सभी के घर में गुड़ और शेंंगदाने इजिली अवेलेबल होते हैं जिनको भी हिमोग्लोबिन की कमी है वो रोज़ अपने दिनचर्या में ये रेगुलरली रखें कि हम अपने दिनचर्या में रोज ही गुड़ शेंगदाना मिक्स करके खाएँ क्योंकि ये एक बेस्ट उपाय है हीमोग्लोबिन अच्छा करने के लिए नहीं, नहीं। हम देखते हैं काफी प्रेग्नेंट बहने होती है बहनों में तो अक्सर होता ही है 70 साल की उम्र के बाद भी बहुत तेजी से अनिमिया बढ़ता है नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए हम अपने सभी को अच्छा है वैसे तो अपने भोजन दिनचर्या में रोज सुबह में हम गुड़ शेगदाना लड्डू बना के खाइए या सह जैसे गुड़ और शेगदाना खाइए तो भी अच्छा है इसके अलावा बीटरूट आपने सुना होगा तो बीटरूट जो है बीटरूट बहुत अच्छा होता है हीमोग्लोबिन के लिए अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो मैं तो समझती हूँ कच्चा खाने में काफ़ियों को दिक्कत आती है चाहे चबाने के लिए हाँ वगैरह प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपल चीज़ कर सकते हैं आप अपना रोज़ आप कुकर में दाल चावल तो रखते ही है बहने आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसी, उसी कुकर में, में, में आप दो तीन बीट रूट्स डाल दीजिए उसको वो हाँ उस वो बॉयल हो जाएगा उबल जाएगा और उसी को खा लीजिए एकदम सॉफ्ट लगेगा और ये टेस्ट भी अच्छा लगेगा और ईजिली कर सकते हैं ये चीज़ फिर आपको मेहनत भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने में क्योंकि बहनें अक्सर करके अपने कामों में इतनी बिजी होती है कि अपने लिए ध्यान नहीं दे पाती हैं तो ये चीज़ बहुत सहज है उनके लिए तीसरा हम देखते हैं गाजर भी अच्छा है केला आयन के लिए बहुत अच्छा है तो केला इसमें सम, आ, आप ले सकते हैं बाकी टमाटर संतरा फ्रूट्स जो भी फल आहार मिल रहे हैं ग्रीन जो हरी भाजियां होती हैं उनमें आयन अच्छा मिलता है तो हरी भाजियां भी रेगुलर में हम अपने भोजन में इंक्लूड करें तो ये अच्छा अच्छी चीज़ है हमारी बैलेंस डाइट बनने के लिए ठीक और चौथी चीज़ हम देखते हैं कि जो तम्बाकू शराब और सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं तम्बाकू खाते हैं बीड़ी पीते हैं शराब पीते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है अनीमिया इसका डिफिश रीज़न ये होता है कि उनमें विटामिन कम होता कम होने लगता और जो विटामिन बी ट्वेल्व वगैरह का जो विटामिन का काम होता है कि वो हमारे आतड़ियों में से आयन को खींचने का काम करता है नहीं, नहीं। नहीं। तो जब ये हम ये चीजें सेवन करते हैं तंबाकू, बीड़ी शराब तो इससे हम अपने शरीर को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं साथ में हम भले ही भोजन खा रहे हैं ऊपर से हम तो सोच रहे हैं हम तो बहुत सारा विटाम आयन वाला खाना खा रहे हैं तो हमारा हिमोग्लोबिन तो अच्छा ही होना चाहिए परंतु यदि ये चीजें सेवन करते हैं तो आपके पेट में से तो विटामिन कम होने की वजह से जो कि आप व्यसन ले रहे हैं तो आयन तो एब्जॉर्ब होगा ही नहीं खींचा ही नहीं जाएगा तो फिर ऑब्वियसली डिफिशियंसी होगी ही हीमोग्लोबिन की आयन डिफिशियंसी होगी ही यूज ही नहीं हो पाएगा सिर्फ जा रहा है भोजन अंदर परंतु शरीर उसको यूज, यूज नहीं यूज कर पाएगा तो बहुत जरूरी है यदि हम वो सेवन करते हों तो उसके हम छोड़ देंगे अच्छा रहेगा और बाकी हम जितना हो सके जैसे माता पिता हैं अपने बच्चों को एजुकेट करें बच्चे बच्चे हालांकि देखते हैं कब बहुत आनाकानी करते हैं हरी सब्जियाँ खाने के लिए फ्रूट्स खाने के लिए तो माता पिता उनको इस एंगल से समझाएंगे कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है आगे आपको बीमारियां होने से बचेंगे आप आपका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा क्योंकि उनका पढ़ाई में भी बच्चों का इस वजह से यदि टेबले आदि बढ़ जाता है तो पढ़ाई में भी ध्यान कम जाएगा तो उस एंगल से समझाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे पेशेंट्स को भी हम इसी तरह के से समझा सकते हैं तो ये एक काफ़ी ध्यान देने चीज़ें है ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं तो निश्चित ही हम अपने लिए एक अच्छा फलदायक हीमोग्लोबिन कर सकेंगे सही बात है और मुझे लगता है कि ये शुरुआत तो बच्चों से ही होना चाहिए <laughs> क्योंकि बचपन में ही बच्चों को अगर हम लोग प्रॉपर डाइट दे देते हैं तो उनका जो ये प्रॉब्लम है वो नहीं होता और ज़्यादातर मुझे याद है कि कुछ गवर्नमेंट भी इस तरह के आयरन टैबलेट शायद फ्री बांटती हैं सरकार की तरफ से योजनाएं चलाते हैं आयरन को बढ़ाने के लिए और एनिमिक पेशेंट्स को बचाने के लिए सरकार भी इस तरह का प्रयास हमेशा करते रहती है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप जरूर डॉक्टर या सरकारी हॉस्पिटल में जा चेकअप करके जो भी गोलियां आपको मिलती है उसको कंटिन्यू कीजिए लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर डोनिका जी से उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताया कि आप बीट रूट खा सकते हैं हरी सब्जियां खा सकते हैं तो ये हमारे डाइट में या खाने में हमको इस चीज़ों का इस्तेमाल करना ही है और जो टैबलेट अगर मिल जाता है तो वो भी खा ले वे, ताकि आपका आयरन लेवल जो है आ, मेंटेन हो जाए और आप जल्दी से अनिमिया से दूर हो जाए अच्छा इसको जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है समझो बहुत ज़्यादा ही खून की कमी है तो उनको कैसे रिकवर करते हैं देखिए एक्चुअल में अगर कम इसमें ही अगर हम देख लेते हैं कम आ, जो हीमोग्लोबिन बहुत कम नहीं हुआ तो हम मेडिसिन में पर बहुत ज्यादा अगर कम है जैसे हम पेशेंट्स को देख चुके हैं लिटरली आप पेशेंट्स की बात करूँ जब मैं मेडिकल पढ़ाई कर रही थी तो हमारा प्रैक्टिकल होता था हीमोग्लोबिन टेस्टिंग का तो हमें देख के आश्चर्य हुआ छः हीमोगलोबिन वाली लड़कियां भी थी तो इतना कम था फिर भी कोई सिम्टम नहीं था उनको उनको पता भी नहीं चल रहा था इतना कम है तो तुरंत उनको हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बहुत अच्छी इसमें इफेक्ट करती है जैसे फेरम फॉस है फेरम फेरमेट है जैसे बहुत सारी फॉस्फरस है नहीं। नहीं। ये चीज़ें हमने उनको तुरंत हाँ, मतलब पोटेंसी हाई करके उनको मेडिसिन स्टार्ट कर दिया दवाई का नहीं। नहीं। तो उनमें रिकवरी आने लगी धीरे धीरे तो ये चीज़ें अगर सिम्टमलेस है पेशेंट सिम्टम नहीं है कम्फर्टेबल है तो हम होम्योपैथिक दवाई या फिर जो सरकारी अस्पतालों से मिलती है वो दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं परंतु कई पेशेंट्स में इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि वो चलने की भी हालत में नहीं है या तो बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो उन पेशेंट्स में कभी कभी ब्लड ट्रांस ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है इह, उनका ब्लड ग्रुप का ही दूसरा ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप जो डोनर होगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाया जाता है कि उनका हिमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है तो ये इससे रिकवर कर दे परंतु ये टेम्पररी प्रोसेस है क्योंकि शरीर में खुद का ही खून बनना है वो तो हर चालीस दिन, दिन में वापस रिसाइकल होते रहेगा ना तो हम जब खाएंगे तभी हम अपने आप अंदर खून बना सकेंगे ऊपर से चा। कब तक लेते रहेंगे हाँ तो कुछ से ले लिया तो वो टेम्पररी टेम्पररी रहेगा हाँ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें खून लेना ही पड़ता है कुछ कुछ है ऐसे अनिमिया जहाँ पे हमारे शरीर में खून बनना कम हो, कम हो जाता है तो, तो, तो फिर उन सर्कमस्टेंसेस में ठीक है परंतु वो बहुत कम ये जो साठ टक्के हम मेजर में जब देखते हैं मेजोरिटी में तो मेजोरिटी में जब है हम तो हम देखें कि हम जब अपने आप में बना सकते हैं उर्जित कर सकते हैं तो हम अपने भोजन को ही इतना अच्छा करें कि हम इजिली उसको बढ़ा सकें तो फिर बाहर से क्यों ले हम क्योंकि बाहर से लेने के भी एक अपने नुकसान होते है तो वो हम अच्छा है कि हम अपना ही खुद का ऊर्जित करें जितना हो सके उनसे बचे क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर ही है क्योंकि दूसरे का खून आप जब ले लेते हैं चलो इमरजेंसी में एक्सीडेंटल केस है या कोई ऐसी बात है तो वो टाइम पे चल जाएगा आ, लेकिन रेगुलर बेस में जो हम लोग एनीमिया की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें जरूरत नहीं होती हैं और ना ही काम आ सकता है इसमें तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया डाइट ही काम आ सकता है तो हमारा भोजन सबसे अच्छा एक माध्यम बन सकता है हमारे एनीमिया को रोकने का तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है एनीमिया को रोकने के लिए अपने भोजन पे ध्यान दीजिए ऐसी कुछ खनिज भी आप खा सकते हैं जो आयरन ज़्यादा जिसमें हो तो वो वस्तुओं को आप अगर जांच लें डॉक्टर से बात कर लें ले, होम्योपैथी या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे एक बार बात करके आयरन जिन चीज़ों में ज़्यादा है जो फल में है सब्जियों में है या धान्य में है इन सारी चीज़ों को आप देख ले एक बार और जिसमें जो ईज़ी आपके पास अवेलेबल हो और उसको आप रेगुलर रूटीन पर ले कुछ महीने के बाद फिर आप वापस चेक कराएं तो इससे आपको पता चलेगा कि मेरा आयरन का स्टेज कितना बड़ा हुआ है कैसा है तो उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं तो चलिए जाते जाते मैं यही कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज आप ज़रूर दें हमारे सुनने वालों को कि किस तरह से अपने आयरन को मैंटेन करें और फिर अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें हमने फल तो देखे ये ये चीजें है आहार देखा ये ये करना है हमारे शरीर में जो जिससे ये रहे मैं कहूँगी इसके साथ साथ आप जरूर खुश रहे क्योंकि जो हम नहीं, खुश, नहीं। खुश रहते हैं तो हम भोजन जो कर रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं और वो यूज भी कर पाते हैं और आपने? ये हम जब खुश है तो वातावरण भी हमारा खुशहाल रहेगा हमारे परिवार में भी खुशियाँ हम बांट सकेंगे एक सहज उदाहरण दे मैं समाप्त करूंगी यदि कोई आपसे दस रुपये मांगता है आप सहज दे दोगे पर आपसे कोई एक लाख रुपये मांगता है हम सोचते हैं तो जब हमारे पास खुशी है तो हम दूसरों को दे सकेंगे नहीं है तो कोई हमसे मांगे हम चाहेंगे कि हमारी फैमिली खुश रहे वो अच्छे से भोजन करें हमारे बच्चे अच्छे से भोजन करें हमारे घर पे जितने हैं वो अच्छे से खाए हमने बनाया तो बहुत कुछ है परंतु हम खुश नहीं है तो खुशी बांट नहीं सकेंगे तो भोजन भी कोई खुशी खुशी नहीं कर पाएगा तो आप खुश रहे खुद भी अच्छा हिमोग्लोबिन मेंटेन करें और अपने परिवार बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया मुझे बड़ा खुशी हो रहा है क्योंकि हमारा रेडियो का टैगलाइन भी है सुनते रहो मुस्कराते रहो हम चाहते हैं कि लोग खुश रहें किसी भी हाल में चाहे गम है चाहे खुशी है लेकिन आप मुस्कुराना मत छोड़िए सदा मुस्कराते रहिए खुशी बनाए रखिए और खुशी बनाए रखने में ही आपका जीवन में आपके स्वस्थ और आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें जो है उसको आसानी से आप हल कर सकेंगे अगर खुश नहीं है गम में कोई भी चीज़ आप करते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है छोटी भी चीज़ आपको बड़ी लगने लगी तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे सुनने वालों को आप सदा खुश रहिए आबाद रहिए और सब चिंताओं को छोड़कर जो चीज़ें सामने हैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे आप अनीम्या से हमेशा दूर रहें इन शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर डोनीका रूपारेल जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो